संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिव जी का अर्जुन की विजय घोषित करना तथा कर्ण का सल्ले से और अर्जुन का वार्तालाप संजय कहते हैं महाराज उधर जब कर्ण ने देखा कि वृक्ष मारा गया तो उसे बड़ा दुख हुआ वह दोनों नेत्रों से आंसू बहाने लगा फिर क्रोध से लाल आखे किए कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा उस समय त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए उद्यत हुए इंद्र और बड़ी के भांति उन दोनों वीरों को एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार दे संपूर्ण प्राणियों को आश्चर्य होने लगा कौरव और पांडव दोनों दलों के लोग शंख और भेरी बजाने लगे शोरवीर अपनी भजाये ठोकने और सिंहनाद करने लगे उन सबकी तुम आवाज चारों ओर गूंजने लगी वे दोनों वीर जब एक दूसरों का सामना करने के लिए दौड़े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 दिव्य विवाहों में बैठकर कर युद्ध देखने आए थे देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान कौरव और पांडव पक्ष के इन दो प्रधान में कौन विजय होगा देव, हम तो चाहते हैं कि इनकी एक सी ही विजय हो कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संदेह में पड़ा हुआ है प्रभु तो आप सच्ची बात बताइए इनमें से किसकी विजय होगी यह प्रश्न सुनकर इंद्र ने देवाधिदेव पितामह को प्रणाम किया और कहा भगवान आप पहले बता चुके हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की ही विजय निश्चित है आपकी वह बात सच्ची होनी चाहिए प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ये इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा देवराज महात्मा अर्जुन की ही विजय निश्चित है उन्होंने खांडो वन में अग्निदेव को तृप्त किया है स्वर्ग में आकर तुम्हें भी सहायता पहुँचाई है अर्जुन सत्य और धर्म के अटल रहने वाले हैं इसलिए उनकी विजय अवश्य होगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है संसार के स्वामी साक्षात भगवान नारायण ने उसका सार्थी होना स्वीकार किया है वे मनस्वी बलवान सूर्यीर अश्रविद्या की ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं उन्होंने धर्म वेद का पूर्ण अध्ययन किया है इस प्रकार अर्जुन विजय दिलाने वाले सम्पूर्ण सदगुणों से युक्त है इसके अलावे उनकी विजय देवताओं का ही तो कार्य है अर्जुन मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं तपस्वी है वे अपनी महिमा से जैव के विधान को भी उलट सकते हैं यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही संपूर्ण लोकों का अंत हो श्री कृष्ण तथा अर्जुन के क्रोध करने पर यह संसार संसार कहीं नहीं टिक सकता। यही दोनों संसार की करते हैं। यही प्राचीन ऋषि नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता और ये सबको अपने शासन में रखते है देवलोक या मनुष्य लोक में इन दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है देवता ऋषि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 अलग अलग अपने अपने शंख बजाए उस समय उन दोनों में कायरों को डराने वाला युद्ध आरंभ हुआ। दोनों के रथों पर, पर हाथी की साकल का चिन्ह था अर्जुन की ध्वजा पर एक श्रेष्ठ बानर बैठा था जो यमराज के समान मुंह बाए रहता था वह अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था उसकी ओर देखना भी कठिन था भगवान श्री कृष्ण ने शल की ओर आंखों की त्योरी करके देखा मानो से बिंध रहे हो शल की दृष्टि डाली किंतु इसमें विजय की की ही हुई बल्कि झप गई इसी प्रकार कुंती नंदन धनंजय ने भी दृष्टि द्वारा कर्ण को प्राप्त किया तदनंतर कर्ण शल्य से हंसकर बोला शल्य यदि कदाचित इस संग्राम में अर्जुन मुझे मार डाले तो तुम क्या करोगे बताना शल ने कहा कर्ण यदि मार डालेंगे तो मैं श्रीकृष्ण तथा तो अर्जुन दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा इसी तरह कदापि सूर्य अपने स्थान से गिर जाए समुद्र सूख जाए और आग अपना उष्ण स्वभाव छोड़कर शीतलता स्वीकार कर ले ये सभी बातें संभव हो जाए किंतु कर्ण तुम्हे मार डाले यह कदापि संभव नहीं है यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा मैं अपनी कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा भगवान की बात सुनकर अर्जुन पड़े और बोले जनार्दन ये शल और कर्ण तो मेरे ही काफी नहीं काफी है आज आप देखिएगा मैं छत्र कवच शक्ति धनुष बाण रथ घोड़े तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा आशुद्ध पुत्र की स्त्रियों को विधवा होने का समय आ गया है ये अवश्य विधवा बनेंगे इस अदूरदर्शी मूर्ख ने द्रौपदी को सभा में आई देख बारम्बार उस पर आक्षेप किया और हम लोगों की भी खिल्लियां उड़ाई थी अतः आज इसको अवश्य ही रोन डालूंगा